भद्रं द्र कर्मेन देवा भद्रं पश्ये ओम पशेक्षमश अथवेदीयपुर तृतीय मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें ष्ठ मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें सारे मंत्रों का तात्पर्य बता रहे थे एक जागृत अवस्था में ही सभी की अनुभूति हो जाती है मान विश्व तेजस प्राग्ञ की कैसे जब इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के विषयों का ग्रहण करते हैं उस काल में विश्व वो भी अधिदेव से अभिन्न होकर के विश्व नाम पड़ेगा विराट से अभिन्न होकर के विश्व होगा और बाहर के विषय ग्रहण करने के बाद जब नेत्रादि बंद करके भीतर में मन में बनाते विचार करते हैं उस काल में टाइजस नाम पड़ जाता है ऋण गर्भ से अभिन्न और वो विचार भी जब छूट जाता है ऐसे अवस्था में हम होते हैं तो उस, उस काल में कहेंगे प्राज्ञा कहेंगे प्राज्ञा हो गया अभ्यकृत से अभिन्न प्राज्ञा सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं उसे अभिन्न प्राग्य नाम पड़ता है एक चर्चा, चर्चा चल रही थी तो कहाँ पता लगा तो कहते के में आया संबर्ग विद्या में आया कि सुल में प्राण सबको अपने में समेट लेता है और प्रलय काल में जो अभ्याकृत है वो सबको समेट लेता है ऐसा आया हुआ है प्राण भी सर्वान सर्वा कहा था जिसके टीका चल रही थी यदुक्तम अव्याकृत प्राणात्मना हृदये अवस्थान तत्र तमाण जो कहा था अव्याकृत रूप से प्राण रूप अव्याकृत प्राण रूप से हृदय में अवस्थान होता है इस सुसुक्ति अवस्था में जो कहा था उसमें प्रमाण देते हैं प्राण वही सर्वान्वर्ग मुद्या की बात है छांदो कि है प्राण सबको समृद्धता इंद्रिया आदि सब प्राण में एक हो जाते प्राण है अव्याकृत रूप परमात्मा उसमें एक हो जाता है ठीक योही प्रसिद्ध जो अध्यात्म प्राण प्रसिद्ध है उच्छ्वास निश्वास करने वाला प्राण करके प्रसिद्ध है योही प्रसिद्ध सब प्राणान आत्मनि संप्रत है मान सुल में ये जो अध्यात्म प्रसिद्ध प्राण है उच्छ्वास निःश्वास वो अध्यात्म वायु है प्रसिद्ध है वो क्या करता है जो बाघादी इंद्रियों को अपने प्राण बाघादिंग प्राणाम जो बाघादी प्राण है इंद्रिया हैं उनको क्या करता है तो आत्मनि संप्रत अपने में समेट लेता है समृक्त माने समृति वसंघर कर लेता है सुश्रुक्ति अवस्था में इंद्रिया कोई काम नहीं करते प्राण होता है समृत अग्नि आदि समृत बायतम अच्छा नहीं समृद्धि समृद्धि प्राण से अध्यात्म बागादि संभित इसलिए क्या होगा इसी कारण से कहा कि प्राण जो अध्यात्म प्राण है बाघ आदि का समर्था है ये छोटे बताया था प्राण ही एवं सर्वानु संदृप शब्द से कहाको कहा। सूत्रात्मा कहते हैं हिरण्य गर्भ के दो नाम ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति भेद से जब क्रिया शक्ति को लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सूत्रात्मा और ज्ञान शक्ति भेद से लेंगे तो उसका नाम अंतर्यामी जो समि सूक्ष्म पुंज है उसका दो नाम हो जाता है अंतर्यामी और सूत्रात्मा करके जब क्रिया उपाधि को लेकर के देखते हैं क्योंकि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का पुंज है वो हमारे इंद्रिय समुदाय में प्राण में कुछ तो काम करने वाले हैं कुछ जानने वाले हैं पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि ये जानने वाले में और पंच प्राण और पांच कर्म इंद्रिया ये क्रियाशक्ति है काम करने वाले हैं ये समिपुंज को कहते हैं हिरणनगर वो बोलते हैं यही है उसमें दो भाग है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त है वो तो जो क्रिया क्रियाशक्ति अंश को लेकर के उसको कहा जाएगा सूत्रात्मा ये कह रहे हैं समृद्ध प्राण शब्द अधिदेव चल वायु जो अधिदैव वायु है जिसको कहते हैं सूत्रात्मा कहते हैं मैंने अध्यापक वायु तो प्राण नाम से कहा और अधिदेव वायु जो है जिसको हिरण्यगर्भ शब्द से बोला जाता है समस्ती है वो वह सूत्र आत्मा कहते हैं जिसको आत्मनि प्रलय काल में अग्नि आदि सबको अग्नि हो सभी को अपने में समेट लेता है वायुर्वायुर्वा संवर्ग ऐसा शब्द है चाहते की मैं रही वायु ही तो संवर्ग है दो प्रकार के वायु है सुसूप्त में देगा प्राण वायु सबको समेट लेता है इंद्रिया को इंद्रियादी काता पता नहीं होता और जब मरण काल मान प्रवय काल आएगा तो अधिदय जो वायु है हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं सूत्रात्मा कहते हैं वो सबको समझ लेता अग्निदि समृत्तम वायु रे भी कह दिया अध्यात्म अधिदय वोश् ऐक्यवाद अध्यात्म और अध्याय में भेद नहीं है दोनों वायु एक ही है जो प्राणवायु और सूत्रात्मा मान व्यष्टि जो होता है का ज है समी से अंतर्गत ही होता है एक है। जो अधिदायत्म हो गए अध्यात्म व्यवस्था एकत्वात अध्यात्म दोनों एक ही है प्राण बोले सूत्रात्मा बोले दोनों एक ही चीज होने से प्राण से वायु से बाघ आदि शिव समृत सम्पर्क विद्या इसलिए जो यहाँ प्राण है अध्यात्म वायु प्राणवायु और बाघ आदि को अपने में समेट लेता है संहार करता है और अव्याकृत का तो इसको अव्याकृत करके संपर्क विद्या में कहा है प्राणवायु पर ही ऐसा कहा है प्राणस्य वायुशाण और अधदु है दोनों को संवर्ग शब्द से कहा वायुर्भाव संवर्ग ऐसा मंत्र आता है छात्रों के संहार कर्ता रूप से कहा है कर्त्य संवर्ग विद्यायाम छांदो के मै है संवर्ग विद्या सूचित सूचित होने से अभ्याणात्मना सुसुप्ते अवस्थान एवं उत्तम इसलिए क्या होगा कि अभ्याकृत रूप से प्राण रूप से सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञो को रहना प्राज्ञ किस रूप रहे में रहेगा अभ्याकृत रूप में सुसुप्ति में रहेगा कहने में युक्ति संगत है इसलिए अभ्याकृत प्राणात्मना जो अभ्याकृत प्राण रूप से सुसुक्ति प्राग्ञ से प्राण रूप से प्राज्ञ का रहना जो कहा यहाँ इति एव है चार चतुर्थ्यागे पर चतुर्थ अध्याय खंडे वायुर्भवर्ग इत्यादी उत्तायाद विद्या पूर्व विश्विराजोक्य अनत सुषुप्त सुसुप्त अव्याकृत एक दर्शित्वाद तो तैजस हिरण्य गर्भयोर अनुतम अभेदम वक्तव्यम उपनिष्य शुरू में बता दिया था विश्व और विराट की एकता बता दी थी विश्व और विराट की एकता पहली बता दी जो दक्षिण अक्षर पुरुष इत्यादि शब्दों से कहा था यसवादित्य इत्यादि करके दोनों को एकता बता दी थी विश्व और विराट की एकता पहली बता दी है पूर्व में विश्व बिराज ऐक्य पहली कहा और अमंतरम से उसके पश्चात सुसुप्त तो, और अभ्याकृत को एक बताया यहाँ अभी चल रहा जो घर्शित तेजस हिरण्य गर्भ और अनुक्तम अभेदम तेजस और हिरण्य का अभी अभेद नहीं बताया है अनुक्त है उसी को बताना है वक्तव्य मैदान सिद्ध को कहने कहना चाहिए अब उसका उपन्यास करते हैं जो वक्तव्य रह गया तेजस और हिरण्यगर्भ की एक बार उसको कहते हैं कहा तेजसो हिरण्य गर्भ मनस्त तेजस जो है हिरण्य गर्भ है तेजस आत्मा हिरण्य गर्भ है हिरण्य गर्भ तेजस एक ही है समी बेष्टि एक ही चीज है वो हिरण्य गर्भ क्यों मनस्तत्व मन में स्थित होता है स्थित है और वह समि मन में स्थित है तेजस जो है बेष्टि मन में एक एक मन में है और समस्त मन में हिरण्य गर्भ है मनस्थत्वाद एक इस मनस्थ होने के कारण एक टिप्पणी तीन की मन उपाहित तत्व मन उपाधि वाले हैं मन में उपाहित तो है दोनों ऐसा नहीं कहा तो बादशाह में कहते हैं लिंगम मनह और जो मन क्या है जो लिंग ही है लिंगम मन जो लिंग लिंग उपाधि वाला लिंग शरीर के आत्मा मन होता है मन हिरण्य होता है आ, लिंगम मन लिंगम, लिंग शरीर रूपी मन है मनोमय पुरुष का अयम पुरुषा मनोमय ये जो पुरुष मनो है मनोमय है ऐसा है मनोमय विज्ञानम इत्यादि आता है मनोमय अय पुरुष हिरण्यगर्भ जो हिण्यगर्भ है मनोमय है मन प्रधान है इत्यादि इत्यादिश्रुतियों से सिद्ध हुआ तैजसो हिण्यगर्भ पैल जाए इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होगा तेजस वे हिण है, है इन श्रुतियों के आधार पर सिद्ध होता है कहा शाष्य में नो व्याकृत प्राण सुषुप्ते तदात्मका कथम अव्या सुषुप्ती अवस्था में प्राण अव्या में होता है करके कहा था क्योंकि ये मनोव्यापार दर्शन मनुष्यपणित अव्याण अवस्था कहा था में पहले अव्याकृत रूप से कहा था सुसुप्त अवस्था में प्राण अव्याकृत रूप से होता है करके कहा उसके ऊपर शंका है प्राण अवस्था में प्राण व्याकृत है क्या व्याकृत है तदात्मका नि कारणी बवंती सारे सारे इंद्रिय तद्रूप होकर के बैठे हैं तो, तो इंद्रिया विशिष्ट होकर के बैठा हुआ प्राण कहाँ अभ्याकृत होगा व्याकृत होगा इंद्रिय विशिष्ट है तदात्मका करना प्राणात्मक हो जाते हैं उस काल में करण जितने भी इंद्रिया हैं प्राण में एक होकर बैठे हुए हैं प्रथम अभ्याकृत स्थिति उस में उसको अभ्याकृत कैसे बोलेंगे उस प्राण को सारे इंद्रिया जिसमें बैठे है, हैं सुश्रुक्ति अवस्था में उस प्राण को अभ्याकृत कैसे कहें ये शंका है उत्तर देते हैं मेसा दोष है कोई दोष नहीं क्यों अभ्याकृत से देश काल विशेष शब्द का अर्थ यह है क्यों कहा प्राण को सुश्रुक्ति अवस्था में अभ्याकृत क्यों कहा तो देश काल वस्तु का परिचेद के घेरे में नहीं होता उस काल में इस देश में प्राण है ऐसा ज्ञान नहीं होगा सुसुप्त तो व्यक्ति को कहा प्राण चल रहा है उसको पता लगता है क्या जो सोया हुआ है नहीं किस काल में है कितने बजे पहाड़ चल रहा है नहीं पता लगता और वस्तु परिच्छेद से भी रहता है माने अमुख से भिन्न है यह भी ज्ञान नहीं होगा अभ्या कर अर्थ यही होता है देश काल विशेष का अभाव को अव्याकृत बोलते हैं वो धर्म यहाँ भी है किसमें वो प्राण में इसलिए अभ्याकृत तो हैकार बोल रहे है। अभ्याकृत देश काल विशेष का भाव अव्यकृत शब्द उसको बोलते हैं व्याकृत मान स्थलीभूत अभ्याकृत का अर्थ है देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित तो। हो अकृत कहते हैं सुसुप्त अवस्था के जो प्राण है संसुप्त व्यक्ति तो की दृष्टि से सुसुप्त व्यक्ति के दृष्टि में देशकाल परिच्छेद का अभाव है इस देश में प्राण ख्याल नहीं होता इस काल में है ख्याल नहीं होता टीका टीका देखें। ली तत्र हेतु माह उसमें तेजस और हिरणगर को एक करने के लिए हेतु बताया और मनस्तवा मन में है दोनों मन में स्थित है दोनों वो समष्टिपन में है ये बेष्टिपन में समिपन में जो उपहीित होगा उसको कहेंगे हिरण्यगर और बेष्टिपन में जो उपहीित होगा उसको कहेंगे तेजस मनस्तत्व तो दोनों में है ठीक है भाई हिरण्य गर्भ से समि निष्ठत्व नहीं अर्थ करते हैं हिरण्य जो समि मन में है समी मन उपाधि है उसकी अच्छा तेजस्य बेष्टि मनोगतत्व और तेजस जो होता है वो बेष्टि मन में गया पड़ा हुआ है तयोत्साह समिमस और एकत्व दोनों मन एक ही है चाहे समस्टि हो बेष्टि हो मन एक ही है इसलिए जब मन एक हो गया उपाधि एक हो गई तो उपही भी एक ही हो तदगत भी उस मन में पड़ा हुआ जो तैजस हिरण्य गर्भयोर एकत्व उचितम तेजस और, तो और हिरण्य भी एक ही हो जाएगा समष्टि बृष्टि मन एक ही है जब उपाधि एक हो गई तो उपहीित भी एक ही है इसलिए हिरण्य गर्भ तेजस एक ही है एक किंच और भी हिरण्य गर्भ से क्रियाशक्तिपाध लिंगात्मक प्रसिद्धवाद हिरण्य गर्भ जो है ना हिरण्य का दो नाम होता है कभी उसको सूत्रात्मा कहते हैं कभी उसको अंतर्यामी कहते हैं जब ज्ञान शक्ति प्रधान को लेकर के चलते हैं तो ये अंतर्यामी कहते हैं क्रिया शक्ति प्रधान को लेकर के चलते हैं तो उसको सूत्रात्मा कहते हैं तो यही कहना चाहते हैं कि हिराणगर क्रियाशक्तिपाध हो लिंगात्मत क्रियाशक्ति उपाधि जब लेंगे ज्ञान शक्ति के में देंगे, क्रिया शक्ति उपाधि को लेकर देखने पर लिंगात्म लिंग स्वरूप है लिंगा का आत्मा है वो स्वरूप है लिंगा शरीर उसके जो लिंगात्मा लिंगम मना करके समान श्रुति है लिंगम मनोवयस्य निशक्तमस्यदि है तो समान अधिक समान अधिकरण किया सामान अधिकरण क्या है सात नंबर कहा लिंगम मरो यत्र निष्कमस्या तरे साकार ती लिंगम मरो यमस्या वो ज्योति मरण काल में जब हो जाता है तो जिस कर्म जैसा कर्म किया था उसी कर्म में आशक्ति थी उसी के साथ में लिंग शरीर के साथ वही जाकर के फल दोगने के लिए पहुंचता है वहीं पहुंचेगा कर्मों के अपने कर्मों के फल भोगने के लिए जहां मन फंसा हुआ है लिंग शरीर जहां फंस गया मन में जिस कर्म फल की आसक्ति होगी वहीं पहुंचेगा इत्यादि कहा है समानाधिकरण है, है। लिंगो मनोय समानाधिकरण सुनाई पड़ा है कहा समान अधिकरण शुरू किया मन साथ अभेदा होगा निगर्भ को मन के साथ अभेद माना है मनोनिष्ठ तेजस हिरणगर्भ इसलिए मनोनिष्ठ जो तैजस है मनोधि हिणगर्व सिद्ध हो जायंग मनोमयश्रवणा पुरुष विशेषवाच्च हिणगर्वरूष मंत्र में आया मनोमय पुरुष आया पुरुष मनो वो मनोमय कुरुष क्या लेना है हिरण्य गर्व को लेना है ये टीका बोलते हैं किंच पुरुष मनोमय तो श्रवनात् मनोमय पुरुष ही सुना हुआ है में है ऐसा सुनने से पुरुष विशेषत्वाच हिरण्य गर्भ हिरण्यगर्भ एक पुरुष विशेष ही है एक पुरुष विशेष जीव विशेष विशेष हिरण्य गर्भ से तत्प्रधानत्व अधिक मत इसलिए उसमें मनो मन प्रधान तत्प्रधान माना मन प्रधानत्व ज्ञान होने से मनोमय अयम पुरुष गण मन प्रधान, है प्रधान मन प्रधान ज्ञान मन से तैजसो ता हिण्यगर्भो भविर्नोनीष्ट तेजस है वह हिण्यगर्भे वो हो सकता है प्राण से प्रागुक्त अव्यात आक्षिपति प्राण को जो अव्या पहले हाष्य में उसको उसके ऊपर में आक्षेप करता है पूर्वादे प्राण कैसे अव्याकृत होगा सारी इंद्रियां उसमें जाकर के एक होकर के बैठे हैं वो तो व्याकृत है कैसे होगा ये है प्राणस्य प्रागुपम अव्यापति तो अभ्याकृत जो कहा था प्राण को उसके ऊपर आक्षेप करता है नॉनू करके कहा नॉनू व्याकृत प्राण प्राण तो व्याकृत है सुसुप्त सुसुप्त प्राण व्याकृत है तदात्म का उस अवस्था में सुसुक्त अवस्था में प्राण रूप हो जाते हैं कर्म सारे इंद्रिया जितने भी हैं कथम अभ्याकृत था फिर अभ्याकृतता कैसे प्राण में अभ्याकृत धर्म कैसे होगा प्राण है ये शंका है ठीक है वो देखे सुसुक्त ही प्राणो नाम रूपाभ्या व्याकृतो युक्त सुसुक्त अवस्था में प्राण को मानना पड़ेगा नाम रूप से युक्त है नाम भी है उसका आकृति भी है मानना पड़ेगा तद व्यापार से पार्श्वस्थि उसके व्यापार दिखाई पड़ता है जो बगल में रहने वाले लोग होंगे वो सोया हुआ व्यक्ति के बगल रहने तो हाँ, में रहने वाले को क्या दिखाई पड़ेगा प्राण चलता दिखाई पड़ता है कि नहीं आकृति है प्राण चल रहा है कहते हैं नाम भी है आकृति है उसका त्यापार उस प्राण का जो व्यापार है वो पार्श्वस्थ पार्श्व में रहने वाला बगल में रहने वाले लोग हैं अति अतिपस्टम दृष्टा दिखाई पड़ता है उसका व्यापार चल रहा है कैसे उसको व्याकृत है नाम रूप है उसका की शंका है और भी बात है पूर्वाधिका है तस्याम अवस्थायासुक्ति अवस्था में वो जो अवस्था है उसमें भागादी भी करणानी प्राणात्मक भवन जितने है सब प्राण स्वरूप होकर बैठ जाते हैं भगवान क्यों ते सर्वे रूपम अभवन ऐसा आता है ते ते जितने भी के सर्वे रूपम ये प्राण के स्वरूप में एक हो गए ऐसा आता है अतो अतोपि इस श्रुति के आधार पर भी लेंगे तब भी प्राण से व्याकृतम व्याकृति मानना पड़ेगा प्राण को अब्कृति कैसे कहास्था में एक शंका है एक करण लय आदि हतो का अर्थ सारे करणों का लय दिखाया कहा प्राण में कहा कब सुसूपि अवस्था में करण का लय प्रलय जो दिखाया है प्राण रूप हो जाते हैं इंद्रिया सारे करके इस आधार पे भी मानना पड़ेगा वो व्याकृत है तदापकानी इत्यादि कहा था ये भाषण में कहा था तदापकानी कर सारे इंद्रिया प्राणात्मक हो जाते हैं उक्त न्याय प्राण से अव्यात्तना प्राणात्मना सुसुप्त अवस्थान पूर्ववादी जो कह रहा था उस अभिस्त, उसका समापन की ओर जाता है पूर्ववादी अपने वाक्य बा, को वक्तव्य को समापन करता है उक्त न्याय हमने जो त, युक्ति बताई सारी प्राण के विषय में जो युक्ति युक्तियां बताई स्तुतियां दी और पार्श्वस्थ व्यक्ति को प्राण चलता हुआ दिखाई पड़ता है तो so, ये सारी युक्ति के द्वारा उक्त न्याय ना प्राण तो तो से अभ्याकृत आयु प्राण में अव्याकृत कहना ठीक नहीं है ठीक न होने से अव्याकृत प्राणात्मना सुसुप्त अवस्थान सुसुप्त अवस्थान आयुक्त अव्याकृत रूप से प्राण रूप से रहता है सुसुप्त अवस्था में करके कहा वो तो ठीक नहीं है पूर्वाजी ने कहा यही नहीं समापन करता है कथम कथम अभ्याकृत ऐसी स्थिति में अभ्यकृत कैसे प्राण में यह शंका आक्षेप है उसका उत्तर देते दे हैं आगे नई सिद्ध दोष करके एक लक्षण अभ्याकृत प्राण और एक उत्तर सुसुक्ति अवस्था के प्राण और जो अभ्याकृत तत्व तो है दोनों का एक ही लक्षण है देश काल वस्तु परिचित के घेरे में नहीं आते हैं अभ्याकृत भी किसी देश काल वस्तु के घेरे में नहीं है और प्राण भी उस काल में ऐसा ही है एक लक्षण है अभ्याकृत में जो लक्षण है प्राण में वही लक्षण है सुसुक्ति काल में एक लक्षण अभ्याकृत प्राण प्राण और अभ्याकृत का एक ही लक्षण में से एक तो इसलिए एकत्व तो हो जाता है अभ्याकृत रूप से कहना बन जाता है एक उत्तर देते हैं नई सोशा करके कहा अभ्याकृत देश काल विशेष का अभाव अव्याकृत वस्तु जो होता है उसको देश काल विशेष का अभाव होता है विशेष देश में विशेष काल में होना संभव नहीं ठीक किसी प्रकार प्राण की स्थिति वहां देश काल अभाव है एक ठीक करण करते हैं अभ्याकृत ही देश काल वस्तु से परिचे शून्य अभ्याकृत वस्तु उसका नाम है जो देश काल वस्तु तीनों के घेरे में न हो सभी देश में हो सभी काल में हो सभी में हो उसको कहेंगे अभ्याकृत प्राण भी सूप्त दृष्टि तथा प्राण भी सुसुप्त पुरुष के दृष्टि में वैसा ही है, है। स्वस्थ व्यक्ति को भले ही दिखाई पड़े किंतु तो जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके दृष्टि में किसी देश काल वस्तु परिचित के घेरे से बाहर हो जाता है प्राण उसका सोया हुआ व्यक्ति को मैं इस देश में हूं ये, ये दृष्टि जो सोया हुआ व्यक्ति है सूप्त पुरुष उसकी दृष्टा का उसी प्रकार अपसुप्त दृष्टिया तत्कालीन से प्राणस्य देशादि परिचित उस व्यक्ति की दृष्टि से जो सोया हुआ व्यक्ति है उसकी दृष्टि से व्यक्ति है अवस्था में हुआ व्यक्ति के तत्कालीन से प्राण से उस काल में जो प्राण चल रहा होगा देश आदि परिचय ये प्राण इस यहां पर है इस देश में उस देश में नहीं त्यादि ज्ञान होगा क्या इस काल में नहीं होता परिचय देश काल पश्चिम परिचित घेर से बाहर है इसलिए अभ्यकृत तो है तथा लक्षण अविशेषा लक्षण एक ही है जो अव्याकृत का लक्षण है सभी देश सभी काल सभी वस्तु से में हो उसको कहा वही लक्षण यहाँ भी है प्राण इसलिए तो होने से अविशेष मान समान जो अव्याकृत का लक्षण था वो प्राण का भी हो गया सुश्रुपिकालन प्राण का इसलिए अव्याकृत प्राण एक लक्षण समान होने के कारण अभ्याकृत और प्राण की एकता शिक्षा एक अगर शंका करता है पूर्वादी बोलता है प्राण तो व्याकृत है अभ्याकृत नहीं, है। नहीं हो सकता क्यों तस्य अयम प्राणो मम इति देश परिच्छेद प्रतिभाना एक लक्षण न प्राण से अभ्याकृतत्व पूर्वादी बोलता है तस्य अयम प्राण ये प्राण उसका है अयम मम प्राण ये प्राण मेरा है देश परिचिन्न वहाँ एक देश में दिख रहा उसका प्राण और एक देश में मेरा प्राण प्राण कहाँ अभ्याकृत है व्याकृत है देश के घेरे में देश परिच्छि है तस्य अयम प्राणो तस्य ये प्राण मेरा नहीं उसका है अयम प्राण तस्य ये प्राण उसका है और अयम मम और ये प्राण मेरा है ऐसे देश के घेरे में हो जाता है इस देश में मेरा प्राण है देश उस देश में उसका प्राण है तस्य अयम प्राण अयम प्राण तस्य अयम प्राणो मम देश परिच्छेद प्रतिभात देश परिछेद के घेरे में दिखाई पड़ता है प्राण ऐसा ज्ञान होता है देश के परिचे छेद में है उस देश में उसका प्राण है इस देश में मेरा प्राण है अलग अलग है तो देश के घेरे में होने से एक लक्षण तो भाव अभ्याकृत के साथ ए, एक लक्षण कहाँ रहा वो तो सारे देश में सभी काल में सभी वस्तु में होता है कौन अभ्याकृत ये सारे देश में नहीं रहा उस देश में एक, एक देश में एक है न प्राण से अव्याकृत इसलिए प्राण में अव्याकृतत्व कहना संभव नहीं कालीन प्राण अव्याकृत होता है को जो कहा वो ठीक नहीं ये शंका पूर्वादि की हो गई इसको उत्तर में कहते हैं यद्यपि करके भाष्य को उत्तर देते हैं यद्यपि प्राण सती व्याकृत है प्राण अगर प्राण का अभिमान है तस् प्राण ममो आयम प्राण अभिमान है कब होगा अभिमान जागृत स्वप्न में हो सकता है सुसुप्ति में तो अभिमान संभव है जाग्रत में यही कस्य अयम प्राण ममा एयम प्राण कब हो सकता है जागृत में हो सकता है सुसुक्ति में कोई ऐसा कर पाएगा सोया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता यद्यपि प्राणाभिमान सती जब प्राण का अभिमान रहेगा तस् प्राण ममा अयम प्राण ऐसा अभिमान होने पर जागृत आदि अवस्था में सती व्याकृत प्राण से उस काल में तो प्राण को व्याकृत ही कहेंगे नाम रूप से युक्त ही माना जाएगा व्याकृत माने थोड़ी बहुत नाम रूप से युक्त माना जाएगा तथापि तो फिर भी पिंड परिच्छि विशेष अभिमान निरोध प्राणी भवती फिर भी क्या होता है उस काल में जो सुषुप्ति अवस्था में पिंड परिचेद विशेष का अभिमान निरोध हो जाता है ये मेरा है ये तेरा है ऐसा जो विशेष पिंडों का घेरे में आना शरीर के घेरे में उसका निरोध हो जाता है प्राण उस काल में सुसुक्ति काल में उसका निरोध अभिमान का निरोध हो जाता है मेरा प्राण यहाँ है उसका प्राण वहाँ ऐसा भाव भावना नहीं होती है उसका भाव नहीं आता तथा पिंड परिच्छिन विशेष अभिमान निरोधक पिंड परिच्छेद विशेष में जो अभिमान होता था अयम मम प्राण ये पिंड विशेष में होता था वो सुसूक अवस्था में नहीं होती प्राण ही भगवत भगवान निरोध हो जाता उस काल यदि अभ्याकृत एवं प्राण सुशुक्त परिचन्न अभिमान बताओ जो जागृत आदि में परिछन्न में अभिमान करते थे तस्य अयम प्राण ममा प्राण ऐसा अभिमान करने वालों का सुशुक्ति में वही व्यक्ति के प्राण अभ्याकृति हो जाता है वहां विवाह नहीं कर सकते तस्म प्राणा ममायम प्राण लोग उसका प्राण ये मेरा प्राण सुवस्था में नहीं कर सकते जागृत में होता था जो प्राण में अभिमान बढ़ने वाले थे मेरा प्राण है अवस्था विवाह है सुश्रुक्ति में विरोध हो जाता है दृष्टांत से समझाते हैं यथा प्राण प्रलय यथा प्राणल हैरण काल आएगा प्राणल हो गया और वहां मेरा प्राण तेरा प्राण होगा कि नहीं होगा नहीं होता यथा प्राणालय है प्राण का लय होने का पर मान मरण काल में परिचिन्न अभिमान पहले मेरा प्राण तेरा प्राण कर रहा था जब शरीर में था मरण से पहले ये मेरा प्राण ये उसका प्राण होता था परिचित अभमानिक जो थे जितने भी लोग थे मेरा प्राण तेरा प्राण करने वाले जितने थे प्राण लये प्राणो अभ्याकृत प्राणलय होने पर प्राण अभ्याकृति हो जाता है अभिमान कर रहे थे एक क्षण पहले अभिमान था मेरा प्राण तेरा प्राण किंतु प्राण जब निकल जाता है लय हो जाता है तो मृत्यु काल में अभ्याकृति हो जाता प्राण मरा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता कि मेरा प्राण उसका प्राण नहीं कर सकता अभ्याकृति पर हो जाता है तथा उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में वैशाई है जो प्राण में अभिमान मेरा तेरा करेगा अभिमान जागृत में है स्वप्न में ये हो सकता है सुसुक्ति में संभव नहीं है जैसे मृत्युकाल में भे भेद नहीं कर सकते मेरा प्राण तेरा प्राण उसी प्रकार सुसुक्ति में भी नहीं कर सकते इसलिए अभ्याग्रत तो है यह सिद्ध कर यदा यथा प्राणल परिचिन अभिमानी नाम प्राणों जो प्राणल होने पर मानी मृत्यु में परिचन्न अभिमानी जो थे लोग मेरा प्राण तेरा प्राण करने वाले अश एवं प्राण प्राण बोलने वाले जो लोग थे उनका प्राणो अभ्याकृत हो उनका प्राण अभ्याकृत रूप रुग्या हो जाता है ठीक इसी प्रकार तथा प्राणाभिमान जो प्राण का अभिमान करने वाले जितने हैं जागरूक आदि में समान होने से सुसुप्पति अवस्था में वह मेरा तेरा हो नहीं सकता जैसे मरण काल में नहीं हो पाता वैसे सुसुप्ति में नहीं हो पा समान होने से समान प्राप्ति होने पर अभ्याकृत समान अभ्याकृत भाव समान है सुसुप्ति में भी तत्व है मैं काल वस्तु तो का घेरे में डालने शक्ति प्राण को और दूसरी बात प्रसव बीजात्मक को तुम और प्राण ऐसा है आगे उत्पत्ति के बीज रूपी है दोनों में समान है प्रलय काल में जो प्राण में लीन होगा माने उसमें अतिदय वायु में लीन होगा आगे वही से फिर उत्पन्न होना है उसी प्रकार सुषुप्ति में जो प्राण मिलन होगा प्राण माने परमात्मा यह अज्ञात वहीं से फिर उत्पन्न होना है प्रसव माने उत्पत्ति बीज के बीज रूप भी समान है मरण कालीन प्राण में और सुशुक्ति कालीन प्राण में सुशुक्ति कालीन प्राण से जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं शरीर आदि खड़ा हो जाएगा और मरण काल प्राण के बाद में फिर आगे अपने कर्म के आधार पर शरीर मिलना है तो प्रसव मान उत्पत्ति के जो बीज है बीज स्वरूप भी समान है दोनों सुसुप्तिकालीन प्राण और मरण कालीन प्राण में समान है और तीसरी बात यह भी है तद अध्यक्ष एका अभ्याकर्ता अवस्था उसके जो अध्यक्ष है प्राण का जो अध्यक्ष होगा वो जो उसके जीवात्मा बोलो जो भी बोलो उसका प्रत्यक्ष करने वाला अध्यक्ष होगा वो वो भी एक ही है ऐसे अभ्याकर्ता अवस्था अभ्याकृता अवस्था वाला एक ही है चाहे सुसुप्तिकालीन प्राण के अध्यक्ष हो चाहे मरण काल प्राण का अध्यक्ष ये रूप रहता है, जो है। नाम जो अभ्याग्रिकेट पिछन्न अध्यक्षाणक पूर्वोक विशेषणूत प्रख्या उत्पन्न पैसे प्राणा परमाते तस्ण मम अय प्राण इत्याद्य थे परछन्न अभिमाध्यक्षाण जागृतादी अवस्था में भिन्न भिन्न मानने वाले जितने भी अभिमानी थे परिच्छन अभिमानी नाम अध्यक्ष नाम परिच्छन में अभिमान करने वाले जितने अध्यक्ष थे जितनी जीवात्मा थे मेरा प्राण तेरा प्राण करने वाले जितने भी हैं तेरा एकत्व अभ्याकृत एक अभ्या कर तो, उस काल में अभ्याकृति हो जाती है अवस्था में हो चाहे मरण हो इसलिए अभ्याकृति है एकत्व सिद्ध हो जाता है इसलिए एक ही भूत जो विशेषण दिया था सुश्रुति काल के पूर्वोत्तम विशेषण एक ही भूत पहले मंत्र में जो विशेषण दिया था एक ही भूत उस एक हो जाता है सब में सुसूक्ति प्रज्ञान घने एक ही प्रज्ञान घने विशेषण दिया था इसलिए वहां ज्ञान का रूपी हो जाता है विशेष विज्ञान का अभाव हो जाता है यह सिद्ध हो जाता है कहा तस्वीन उक्त हेतु सब उस सुसूपति अवस्था के उसमें ये हेतु हैं एक ही सब सिद्ध हो जाता है लक्षण पूरे के पूरे हैं एक परिछन्न अभिमान वताम मध्य <सथे> प्रत्येक ममय प्राणाभिमान क्षति जितने भी परिचिन अभिमान आदि अवस्था में परिचन्न अभिमान है ये मेरा प्राण है मेरा प्राण यहाँ है उसका प्राण वहाँ है ऐसी बुद्धि होती है परिचन्न अभिमान वताम जितने भी परिचिन में अभिमान करने वाले थे जागृत काल में थे उनका उनके मध्य प्रत्येक मम यमिति प्राणाभिमान प्रत्येक में है मेरा ये प्राण है परिछिन्न अभिमान करने वालों को प्रत्येक में मेरा प्राण यहाँ ऐसा अभिमान होने पर प्राण अभिमान होने प्राण से यद्यपि व्याग्रता बहुत उस स्थिति में तो व्या तो प्राण है जब तेरा प्राण है मेरा प्राण है ऐसा होता है व्याकृता तो स्थूलीभूति है सिद्धांतिकार है तथापि फिर भी सुसुप्ति अवस्था है यहां अवस्था में जाएंगे तो मेरा प्राण तेरा प्राण होना संभव नहीं है विश्वशक्ति अवस्थाया परिछन्न विशेष है जो पिंड के कारण शरीर के कारण आने वाला जो विशेष था मामा प्राण कहना यह शरीर को लेकर के था जो विशेष तभी था ये जो विशेष ये शरीर को लेकर के था जागृत आदि में तमा जो परिचिन्न परिचन्न जो विशेष है उसका विषय जो ममा अभिमान उस विषय का जो विषय था उसका ममा ऐसा अभिमान मेरा अभिमान निरोध होता है कब अवस्था अवस्था में अभिमान अभिमान नहीं रहेगा प्राण प्राण तेरा उस शुषुत्य। शुषुत्य इति इति इसलिए प्राण है ऐसी प्रतिबुद्ध दृष्टिया दृष्टिया तुपसंगा व्याकृत प्राण से अभिम प्रतिबुद्ध जो जगा हुआ व्यक्ति है जागृत में आ चुका है उसके दृष्टि में तो व्यात तो है प्राण प्रतिबुद्ध दृष्टिया जो सुप गया जागृत में आ गया वो प्रतिबुद्ध है प्रतिबुद्ध दृष्टिया विशेष अभिमान विषयत्व व्याकृत विशेष अभिमान हो मम एम प्राण विशेष अभिमान होगा मेरा यह प्राण है ऐसा भिमान का विषय होने से व्याकृत तो भी प्राण से व्याकृत तो भी प्राण व्याकृत होने पर भी जगा हुआ व्यक्ति के दृष्टि से प्राण में व्याकृत तो है ऐसा आने पर भी सुसुप्त दृष्टिया जो सोया हुआ व्यक्ति है तो सुसुप्त अवस्था में गाढ़ निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति उसकी दृष्टि से तद उपसंहारा उस व्याकृत का उपसंहार हो जाता है अब व्याकृत प्राण से क्योंकि उसका अभिमान उपसंहार है ममाया प्राण ऐसा अभिमान नहीं है अभिमान का उपसंगार है उसका अग्नि जागृत अवस्था में जो अभिमान था हमारे प्राण वो वहां सुसूप में नहीं है उसका उपसंगार हो जाता है इसलिए प्राणस्य अभिरुद्ध प्राण अभ्याकृत कहा अभिरुद्ध है सही है एक कहा आग। ठीक आगे विशेषाभिमान निरोधे प्राणस्य अभ्याकृत को दृष्ट विशेष अभिमान निरोध होने पर जागृत अवस्था में विशेष अभिमान था ममा प्राण तस्म प्राण इत्यादि विशेष अभिमान था उसके निरोध होने पर सुश्रुक्ति में निरोध होकर कहा कोई दृष्टांत है कोई पूर्व आदि बोलता है इसके लिए कोई दृष्टांत है सुश्रुक्ति में प्राण को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टान्त बताओ तो कहते मरण का आधा है दृष्टान्त जा रहा है विशेषाभिमान निरोधी जो विशेष अभिमान मम आयम प्राण तस्म प्राण विशेष अभिमान होता था जागृत में उसका निरोध होने पर प्राण से अभ्याकृत प्राण में अभ्याकृत तो आ जाता है करके कहा दिखाई पड़ा विशेष अभिमान का अभाव होने पर प्राण में तो धर्म दिखाई पड़ता है कहा दिखाई पड़ा एक शंका हो गई तो उत्तर देते यथा कहा प्राण लय मरण काल में देखा है जब तक जीवित था तब तक बोलता था मम आयम प्राण तब आयम प्राण इत्यादि बोलता था किन्तु मरने पर बोल नहीं सकता ये मेरा प्राण है ये उसका प्राण नहीं कर सकता ये दृष्टान्त है एक यथा प्राण लये परिचिन्न अभिमान इनाम जो परिचन्न में अभिमान करने वाले जो लोग थे मेरा प्राण तेरा प्राण करने वाला था प्राण वो अभ्याकृत प्राण लये प्राण वो अभ्याकृत मरण काल में अभ्याकृत हो जाता है और देश काल वस्तु परिच्छेद के घेरे में नहीं पड़ता है तथा उसी प्रकार प्राण प्राणाभिमानूपी जो प्राणि जागृता आदि अवस्था में प्राण में अभिमान करने वालों का भी में ऐसे हो जाता है, तो है। परिचिनाभिमानी नाम प्राणलो मरण परिचिन्ना का प्राणल मान मरण काल है वो मरणम प्राणलय का अर्थ मरण काल त्र अभिमान उसका अवस्था में अभिमान का निरोध हो जाता है मरण काल में मेरा ये प्राण ऐसा अभिमान कर नहीं मरुण सकता मरुणपरा मरणोपर जो होगा ये मेरा प्राण है उस अवस्था में ऐसा अभिमान उसका निरोध होने पर प्राण प्राण क्या होता है नाम रूपाध्याम अभ्याकृत हो यथा ऐसे अब वहां नाम रूप से अभ्याकृत माना जाएगा व्याकृत नहीं माना सकते है ठीक इसे प्रथ प्राणाभिमानों प्राणाभिमान प्राण के अभिमान करने वाले जितने है उनका भी तीन नंबर की टिप्पणी कहा सदअेदापत्ति अविशेष मैंने सत के साथ अभेद हो जाता है सदाशो में तदार संपन्न भवती अभेद हो जाता है उसका हमें प्राण नाम से बोला नहीं जाएगा सत्या तुश्रू अवस्था जाए। में जाएगा ठीक है तत्र तत्र अवस्था में प्राण में अभ्याकृतता है ये जो पूर्व तो मुक्त है मरण दृष्टांत जो दिखाया मरण काली दृष्टांत के द्वारा अविशेषता अविशेषता समान है एक तु तो विशेषाभिमान प्राण से तो प्रसिद्ध इसलिए क्या सिद्ध हुआ तो विशेष अभिमान का निरोध होगा जब जैसे मरण काल में विशेष अभिमान का निरोध हो जाता है मेरा प्राण आदि नहीं हो पाता ठीक इस प्रकार सुश्रुति में भी विशेष अभिमान का निरोध हो जाता है मेरा प्राण उसका प्राण हो नहीं पाता तो प्राण से अभ्यास कृतत्व प्रसिद्ध स्थिति में प्राण में अभ्यास कृतत्व है ये सिद्ध हुआ कहा किंच और भी है यथा आदिदैविकम अभ्याकृतम जगत प्रसव बीजम जो आदिदेविक अभ्याकृत है जो जगत के उत्पत्ति का बीज है अभ्याकृत अवस्था जगत के उत्पत्ति का बीज अवस्था है वो आदिदैविक वाला ठीक इस प्रकार अध्यात्म भी ये जाग्रत स्वप्न आदि जगत के उत्पत्ति का बीज है ये बोलना चाहते हैं यथा आदिदैविकम अभ्याकृतम जो आदिदैविक अभ्याकृत है वह जगत प्रसव बीज जगत के उत्पत्ति का बीज है प्रसव माने उत्पत्ति जगत उत्पत्ति बीज कारण है क्यों तरी अभ्या तमाम कहने तदम उस काल में ये जो तद इदम जगत ये जो जगत है अभी वर्तमान में जो जगत दिख रहा है अभ्याकृत आशीत इसके उत्पत्ति के पहले अभ्याकृत नाम रूप रहित ये देवदत्ता यज्ञ दत्ता मनुष्य पशु आदि कोई नाम नहीं या आकृतियां भी नहीं थी किन्तु बीज था इसका उसे को अभ्याकृत शब्द से कहा तद है हाँ, ये जो जगत है वही जो जिसको दृष्टान्त दिया गया जगत तद है हाँ, इधम तरही माने तब उस काल में तरही माने तब उस काल में उत्पत्ति के पूर्व काल में अभ्याकृत महाशी नाम रूप लगा हुआ नहीं था आकृति भी नहीं थी और नाम भी नहीं था कोई भी वस्तु नहीं थे आकृति नहीं और नाम भी नहीं तथा में व्याकृत वो जो बीजा अवस्था का जगत जो था वह अब नाम रूप के द्वारा व्याकृत हो गया जो अव्याकृत वस्तु नाम रूप लगा तो व्याकृत हो गए जैसे मिट्टी में घड़ा अपने उत्पत्ति के पहले अभ्याकृत अवस्था में है घड़ा नाम घट गा, नाम भी नहीं है उसके आकार भी नहीं है वो मिट्टी से निकल आता है बाद में नाम रूप ले लेता है ये तदेदम ये जो वह जगत पूर्व काल में प्रलीन जगत तरही माने तब उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में अभ्याकृतम आशित अभ्याकृत था नाम रूप रहित था यह अमुक वस्तु है करके ज्ञान नहीं होता था वस्तु की पहचान ही नहीं था वस्तु ही नहीं था बीज रूप में था उसका एक जहां से उत्पन्न होना बीज था नाम रूपाभ्या जो बीज अवस्था का था वही नाम रूप के लेकर ही व्याकृत हुआ है हुआ है इति ऐसी सुर्ति है कहा यह तो हो गया आदिदैविक जगत यह आदिदैविक अभ्याकृत का नाम हो गया ये अभ्या, आदिदैविक अभ्याकृत से व्याकृत जगत पैदा होता है इसी प्रकार तथा प्राणाख्यम सुषुप्तम जागृत सबनोर्भवती जो प्राण नामक प्राण कहा वह सुसुप्त अवस्था वाला प्राण को जागृत स्वप्न उसी प्रकार हो जाता है जागृत स्वप्न का बीज बनता है तो प्राण भाव में में जाना वह जाना अवस्था है। जागृत स्वप्न अपने नाम रूप त्याग करके अपने कारण मिलिन हो जाते हैं प्राण रूप में एक हो जाते हैं फिर उसके प्रारंभ जितना सुश्मुति भोग का पूरा होगा उसके बाद फिर वहीं से उत्पन्न होते हैं यही है प्राणाख्यम सुसुप्त जागृत स्वप्नघर भगवती दिवम प्राणाख्य जो सुसुप्त है प्राणाख्य कहा सुसुप्त नाम से कहा वह जागृत स्वर्ण को बीज हो जाता है कहा सुसुप्त तद ईदम अपनी इसलिए ये जगत भी ये जागृत आदि जगत भी ऐसे नाम रूप होकर के व्याकृत हो जाता जैसे सृष्टि के पहले हुआ था इसी प्रकार आज भी पहले वस्तु जो होगा अब्ञ्याकृत अवस्था में रहता है कोई भी उत्पन्न होने से पहले तद इदम अपनी इतर वह जगत इस समय भी नाम रूपाध्याम में व्याक्रिय नाम रूप लेकर ही थूलीभूत होता है उसी में नाम रूप लगने से थूल कहा जाता है इत्यादि तदित्वक्ति तदित्व शब्द से जगह सुसूक्ति का जगत भी ऐसा ही है नाम रूप से युक्त होना ही जागृत स्वने रहना है तथा टीका तथा कार्यम प्रति प्रसन्न अवशिष्ट उदी इसलिए कार्य के उत्पत्ति के बीज स्वरूप दोनों में बराबर है आदिदैपिक में और अध्यात्म अध्यात्म प्राण और आदिदैपिक जो ये दोनों में एक ही है तथा ज कार्य प्रति प्रसव जीवत्व अवशिष्टों वही वह दोनों में एक ही है इति लक्षण अविशेषा लक्षण समान हो गया दैविक और अध्यात्म में समान लक्षण हो गया अभ्याकृत में और प्राण में समान लक्षण हो गया या प्राण शब्द से कहा गया है दोनों समान होने से लक्षण लक्षण समान होने से एक प्रसिद्धि जो अव्याकृत और प्राण एक की एकत्व की सिद्धि हो जाएगी तो एकत्व में प्रसिद्धि हो जाएगी कहा प्रसव बीजा पहुंचा और कहा दोनों ही उत्पत्ति के बीज रूप है सुसुक्ति अवस्था वाला प्राण और अभ्याकृत करके जो तद्य दर अभ्याकृत आशित शब्दों से कहा गया जो अभ्याकृत वस्तु जगत के बीज है सृष्टि के पहले के अभ्याकृत दोनों एक ही काम करते हैं क्या, क्या करते हैं जगत के उत्पन्न करने वाले है एक ठीक है समानम चकार प्रसव बीजात्मक दिया भाष्यकार क्या पूर्व में समाना कहा था उसी को लिंग व्यक्त्य करके समानम कहना यह भी समान पहले एक तो कहा था एक जैसे ही समान है दोनों एक मरण काल में लेरा तेरा अभिमान नहीं कर पाता है मरणकालीन प्राण और सुशुद्ध कालीन प्राण में लेरा तेरा नहीं कर सकता है तो समान है और दूसरा उत्पत्ति के बीज बीजत्व तो भी समान है ये जागरूक उत्पत्त के उत्पत्ति करने वाला सुशुद्धि वाला प्राण है और वो अभ्याकृत जो होता है सृष्टि के उत्पत्ति करने वाला है समान है ठीक है उपाधि स्वभाव आलोचना या सुसुप्त अव्याकृत और अभेद अभिधाय उपाधि के स्वभाव को देखा सुसुप्त अवस्था और मरण काल आदि लेकर के जो भी कहा कि उपाधि स्वभाव को विचार करके उसके माध्यम से सुसुप्त अव्याकृत अभेदम अविधाय सुसुप्त और अव्याकृत दोनों एक है अभेद कहा अब उपहित तो स्वभाव आलोचना तो उपाधि में पड़ने वाला जो तो चेतन होगा सुसूप्त संसुप्त आत्मा अथवा तो प्रलय कालीन आत्मा जो होगा और उपही के स्वभाव को विचार के द्वारा भी तय अभेरमा दोनों का एक ही कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं तत्थ दोनों का जो अध्यक्ष है उपहित वस्तु जो होगा संस्वती कालीन आत्मा अथवा प्रलय कालीन जो आत्मा होगा दोनों तद तो अभ्यस्त अभ्याकृतावस्था और अभ्याकृत अवस्था में ही है दोनों चाहे सुसुद्धकालीन आत्मा हो चाहे प्रलय कालीन आत्मा हो दोनों अव्याकृत अवस्था में उस काल में मनुष्य आदि बोलाने की आवश्यकता ठीक है अव्याकृता अवस्था सुषुप्त इस अव्याकृत अवस्था में स्थित आत्मा और सुसुप्ति अवस्था में स्थित आत्मा दोनों आत्मा तोयोर उपहित स्वभाव ये दोनों दोनों उपहित स्वभाव उपाधि में रहने वाले को उपहित करते हैं स्वभाव है और आध्यात्मिक आधिदैविक आध्यात्मिक है सुश्रुतिकालीन आत्मा आध्यात्मिक है और प्रलय कालीन आत्मा अधिदैविक है को अधिष्ठाता धातु दोनों का अधिष्ठान एक ही है चेतन दोनों कल्पित है उसमें सुश्रुति कालीन विकल्पित है प्रलय प्रलयकालीन विकल्पित है एक ही अधिष्ठाता है चेतन धातु है चेतन वस्तु है धातु धारण धातु सबको धारण करता है अधिष्ठान को धातु बोला कल्पित पदार्थ को धारण करने वाला अधिष्ठान होता है इसलिए धारणा धातु करता है। इसलिए धातु तो धारण सबका अधिष्ठान इसलिए भी एक ही सिद्ध हो जाता है सुसुप्त अभ्याकृतोर एवं एकत्व प्रसाद इस प्रकार से सुसुप्त आत्मा और अभ्याकृत आत्मा का एकत्व तो। सुसुप्त अवस्था अभ्याकृत अवस्था के एकत्व तो सिद्ध करके तस्याकृते सुषुक्ति प्रागूक विशेषण युक्त उस अवस्था वाला सुसुक्ति अवस्था में पहले जो विशेषण कहता है है ना? एक प्रद्ञाधन इत्यादि विशेष युक्त होता है वाचने पर अक्षाण तेन एक पिछि जितने भी थे उसका जो अध्यक्ष थे जितने भी थे तेव एकता ते है इसलिए पूर्वोक्तम विशेषण एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि उपन्न जो सुश्धि काली आत्मा को लेकर कहा था एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि का विशेषण सब ठीक हो जाता है कहा ठीक है यद्यपि विशेष अनाव्यक्ति मात्रा एकी भूतत्वाद विशेषण उपवादित वहां पर एकीभूत विशेषण इसलिए गया सुसूक्ति अवस्था में विशेष पहचान नहीं हो पाता है ये मनुष्य है या अमुक है अमुक है ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसे जागृत स्वप्न में भिन्न भिन्न विशेष ज्ञान होता था या अमुक है अमुक है पहचान होता था सुसूप में ऐसा हो नहीं पाता इसलिए एक ही भूत कहा यद्यपि वहां का तात्पर्य है सुसूत्र एक ही भूत का अर्थ विशेष विज्ञान का अभाव यह दिखाया ये गारंटी काम है यद्यपि विशेष अभिव्यक्ति में विशेष के अभिव्यक्ति नहीं विशेष वस्तु के पहचान नहीं वहां सुसूक्ति अवस्था में या अमुक है अमुक है ज्ञान नहीं होता जैसे जागृत स्वप्न में होता था यद्यपि यद्यपि विशेष अनिव्यक्ति मात्र विशेष ज्ञान का अभाव मात्र से ही एक ही भूत विशेषण उपाधिता अवस्था को लेकर के एक ही भूत विशेषण इसी को लेकर के सिद्ध किया था तथापि फिर भी परिचिन अभिमानी नाम उपाधि प्राधाना जो तो परिचन्न जागृत स्वप्न में परिचिन एक एक में अभिमान करने वाले थे ये मई हूं ये दूसरा है ये तीसरा है ऐसा अभिमान करने वाले जितने भी परिचिन अभिमानी जितने भी है उपाधि प्रधान प्रधान थे जब परिछन्न वस्तु तो शरीर आदि में जब अभिमान करते थे अहम मनुष्य ऐसा लगा करके वहां अहम को गौण करके मनुष्यत्व को आगे करके बोलता है उपाधि प्रधान होते हैं जब परिचन्न में अभिमान करते हैं तो उपहित प्रधान नहीं होगा उपाधि प्रधान होगा परिचन्न अभिमानी नाम उपाधि प्रधाना उपाधि प्रधान वाले जितने भी परिछन अभिमान करने वाले तत्र तत्र अध्यक्ष का जो अध्यक्ष होंगे जितने भी होंगे सबका तो जो उपहित है उसमें उपहित को अध्यक्ष है क्या है? उनका क्या एक अवस्था में अध्याकृत के साथ एकता है सबका उपाधियों का भी और उपहितों का भी एकता है अथोपि प्रागुक्त विशेषण उपत्ति करता है इसलिए उद्योग एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि जो विशेषण है सुषुप्त व्यवस्था को लेकर उस ठीक हो जाता है और भी बात अध्यात्म कि एक तो प्राग उत तो है सदभावाच युक्त सुषुप्ते और विवाद अध्यात्म अभिदैव को एकत्व तो के लिए प्राग उक्त तो हेतु स्वभाव जो तो हेतु बताया था पहले अभ्याकृत देश काल विशेषाभाष्य में एक वाक्य दिया था पूर्व पृष्ठ अभ्याकृत से देश काल वस्तु परवात ये हेतु है पूर्वोक्त हेतु यही है क्या वाक्य बा है अभ्याकृत काल विशेषा भाव पंचमे वाक्य है वही प्रागोक्त हेतु है सर्वाचो हेतु है, है, है। मान सुत में अभ्याकृत में समान धर्म है क्या समान है देश काल वस्तु परिचे नहीं दिखाई पड़ता जैसे अभ्याकृत अवस्था में देश काल का अल्पस्तु का घेरा नहीं होता उसी प्रकार सुसूप देश का अल्पस्तु का सुसुप्त में जो, जो प्राज्ञ हुआ है उसमें प्राणात्म प्राग्ञ रूप प्राणात्मा में अभ्याकृत यथोक्तम विशेषण अभ्याकृत में जो विशेषण कहा वो तो विशेषण सुसुप्त अवस्था के प्राज्ञा में भी है इसका पूर्वोत्तम विशेषण इसलिए भाषण कहा पूर्वोक्त विशेषण जितने भी थे क्या था कि एक एकी भूत प्रज्ञान घन इत्यादि विशेषण कर जाते हैं सुन आत्मा कहा ग्रंथगत आदि शब्दे न सर्वे स्वरत्वादि विशेषण गृह्यते भाष्यकार ने प्रज्ञान घन इत्यादि उपन्नम करके छोड़ दिए तो आगे ग्रंथ में ग्रंथ मानी मूल ग्रंथ में विशेषण और भी है ग्रंथगते न ग्रंथगत आदि शब्द ना ग्रंथगत जो आदि शब्द है उसे क्या लेना है ये सर्वेश्वर ये अंतरियामी ये योनि ये सर्वज्ञ इत्यादि विशेषण जो षष्ट मंत्र में दिया था सब इसल ने आत्मा को लेकर कहा था ये सर्वेश्वर ये सर्वज्ञ ये अंतरियामी येष योनि सर्वस्व ये सारे विशेषण ये आदि शब्द से लेना है या भाष्य के आदि शब्दों से सारे विशेषण लेना है ये ठीक आगे प्राण शब्द पंचमृतो वायु रूढ़ न अभ्यास विषय विरोधा करूढ़ी बनी ऐसी जो यौगिक शब्द होते हैं प्रत्यय और प्रकृति मिलाकर के बनाया जाता है जैसे पाचक शब्द बोलते हैं पंच धातु होता है ढुबुल प्रत्यय होता है पंच धातु का पाक और ढूबुल का अर्थ करता मिलकर के हो गया पाक कर्ता बनेगा पाचक शब्द बनेगा उसका अर्थात पाप करता प्रत्यक अर्थ करता है धातु का अर्थ पाक है पाप करता इसको कहते हैं यौगिक शब्द योगाद रूढ़िर बलि यशी योग की अपेक्षा रूढ़ शब्द प्रवान होता है शब्द चार प्रकार से अर्थ लिया जाता है कभी योग रूप से यौगिक रूप से अर्थ निकालते हैं कभी रूढ़ रूप से कभी योग रूढ़ कभी यौगिक रूढ़ चार प्रकार के अर्थ निकाला जाता है शब्दों का तो यहां पर यह कहना चाहता है पूर्व ये जो प्राण शब्द का यहां रूढ़ से बाधित होगा रूढ़ बलवान होता है प्राण शब्द पंचवृत्तो वायु विकारे रूढ़त् पांच वृत्ति वाला वायु के जो विकार है अध्यात्म वायु प्राण अपान ज्ञान समान उदान उसमें रूढ़ है प्राण शब्द कहाँ रूढ़ है सबको प्राण नहीं बोलते हैं बाह्य है वायु को प्राण नहीं बोलते हैं जो तो पांच तरह से चल रहा भीतर एक वायु है अध्यात्म वायु उसको प्राण कहते हैं रूढ़ है तो प्रकृष्ट अनिति प्राण विशेष रूप से चलता है इसलिए प्राण तो जितने चलने वाले सब प्राण होने लग जाएंगे रूढ़ करना पड़ेगा इसको यौगिक शब्द नहीं प्राण शब्द से पंचवृत्त वायु विकार कारण जो पांच वृत्ति वाला वायु का विकार है प्राण अपान ज्ञान समान उदान पांच वृत्ति में रोने वाला वायु है उसमें रूढ़ है प्राण शब्द न अभ्याकृत विषय इसलिए प्राण तो एक पांच वृत्ति वाला वायु के लिए ही प्रयोग हुआ है अभ्याकृत प्राण में घटेगा नहीं जगत का बीज कैसे सिद्ध करेंगे रूढ़ी विरोधात अभ्याकृत मानेंगे तो रूढ़ी का विरोध होगा रूढ़ बता रहा है पांच पांचवृत्ति वाला प्राण यही बता रहा है पांच पांचवृत्ति वाला होता है वो प्राण होता है यदि शंका तो यही शंका करता है पूर्वादी भाष्य में शंका है कथम प्राण शब्द तुम अभ्याकृत्य अभ्याकृत में प्राण शब्द तो कैसे आ गया ये प्रश्न है गुरबारी का प्रश्न है उत्तर देंगे प्राण बंधन भी सौम्य मना ऐसी परिषद में देख रहा प्राण बंधन भी सौम्य मना ऐसा कहा है उद्दाल ने अपने पुत्र सेतु ये दू कहा है ये जो मन है ना प्राण बंधन वाला ही है मन माने मनोपहित आत्मा ये जीवात्मा प्राण माने वहां पर परमात्मा सुशुक्ति अवस्था में वही जाकर के विश्राम कर पाता है जैसे वहां पक्षी का दृष्टान्त देकर के कहा एक धागा से पैर को बांध दिया है व्याधा ने पक्षी के पैर में लंबा धागा करके छोड़ दिया वो बाहर उड़ना चाहता है इधर उड़ता उड़ता उड़ता कहीं आश्रय नहीं मिलता आखिर में जिस कुटा में बांधा था उसी में आकर बैठ जाता है थक कर ठीक इसी प्रकार जो जीवात्मा है यहाँ मन अगर था मनस्थ आत्मा ये मन उपाधि के कारण मन घूमने के कारण भटकता हुआ जागृत स्वप्नों में भटकता हुआ आत्मा जब थक जाता है तो कई आश्रय नहीं मिलता इसको तो सुश्रू की अवस्था में अपने स्वरूप में जाकर के अज्ञात आत्मा में जाकर के बैठ जाता है प्राण माने अज्ञात आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा है छांदोति है प्राण बंधन हे प्रिय दर्शन ये मन माने मनस्थ आत्मा मन उपाधि वाला आत्मा प्राण माने परमात्मा बंधन वाला ही है वही जाने पर ही विश्राम पाता है जागृत स्वप्न में इसको विश्राम नहीं मिलता ऐसा आ जाए इसे प्राण शब्द जो है अव्याकृत में वो अव्याकृत अवस्था के लिए प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए अभ्याकृत और प्राणी चीज तो है यही कहा दो नंबर की टिप्पणी मन माने मन उपहित जीव या मन शब्द करता मन उपाधि वाला जीव दिन भर जागृत स्वप्न में घूमता घूमता घुमता थक जाता है क्यों उसकी उपाधि चंचल है घूमने वाली उपाधि है मन है मन के साथ उसको घूमना ही पड़ता है उस घूमने काम नहीं होता जैसे जिस जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा होगा जल जब वायु के झोंकों से हिलता है तो वो प्रतिबिंब हिलता हुआ होता है कि नहीं होता वो भी हिलता है जल ले हिलेगा तो शीशा हिलता होता आपका चेहरा साफ नहीं आ पाएगा उपाधि की जो क्रिया है उपहिर में प्रयोग हो जाता है ठीक है प्रकार या मन का होता है जीव जो मन में मन उपाधि वाला जीव है जाग्रत स्वप्न में अटकता हुआ विश्राम पे मिलता नहीं तो सुसूक्त अवस्था में अज्ञात आत्मा अपने प्राण ले जा करके बैठ जाता है प्राणी इसका बंधन है प्राण बंधन हम यश ऐसा प्राण बंधन जिसका बंधन स्थान कौन है प्राण है प्राण माने परमात्मा ज्ञात आत्मा ने अज्ञात आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा जिसको ईश्वर शब्द से बोलते हैं सबल ब्रह्म बोलते हैं मायोपाधिक ब्रह्म बोलते हैं उसमें लीन होगा शुद्ध आत्मा में लीन नहीं होता शुद्ध आत्मा में लीन हो तो फिर तो वापस नहीं होता तो वहीं से मुक्त हो जाना था नहीं अज्ञात आत्मा प्राण शब्द का था ये कहा अच्छा समय हो गया यहीं रहते हैं, ओ भद्रम कर्णे संयाम देवा पश्ये माक्ष स्थिर स्तुवा धुषस्तमुर्भ्यशेम देवित